ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशय करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सलीम इंजीनियर सर उपस्थित है और बहुत ही अच्छा जो है अनुभव आपको मिलने वाला है सामाजिक कार्य में उन्होंने काफ़ी लंबा समय से काम किया है और वर्तमान समय वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लाम हिंद न्यू दिल्ली के सेक्रेटरी जनरल ऑफ जन्त इस्लाम हिंदी चार साल से उन्होंने उसका सेक्रेटरी सेक्रेटरियन भी संभाल रखा है और स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ जमात ए इस्लाम हिंद राजस्थान स्टेट वो सोलह साल तक आपने काम किया है तो शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है धार्मिक मोर्चा जो जन जागरण के लिए आपने शुरू किया था उसमें भी बहुत सारे लीडर्स जुड़े हुए थे आपके साथ में तो लोगों के सामाजिक जो जीवन शैली है उसमें एक शांति प्रेम हारमोनी सबको मिले इसके लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप रखने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में तो आइए डॉक्टर सलीम इंजीनियर सर से बात करते हैं अगली आवाज़ आप सुनेंगे डॉक्टर सलीम इंजीनियर जी का आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है ओम शांति स्वागत सर बिस्मिल्लर रहीम अत्यंत दयावान और कृपाशील ईश्वर के नाम से उस ईश्वर की विशेष कृपाएं हो आप सब पर और सुनने वाले तमाम साथियों बहनों और भाइयों पर मधुबन रेडियो के स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी जो टैगलाइन है सुनते रहो, रहो मुस्कुराते रहो।, रहो।, रहो ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा इस पर मुझे हज़रत मोहम्मद सल सल्लल्लाहु अलैहि वम जो इस्लाम के अंतिम पैगंबर जी जी गुजरे हैं उनकी एक हदीस याद आती है जिसमें उन्होंने कहा कि आ, जब किसी से मिलो तो मुस्करा मिलो और मुस्कुराकर मिलना भी एक सदका है सदका अरबी में कहते हैं एक पुण्य कार्य है पुण्य कार्य एक चैरिटी यानी इट्स <laughs> लाइक चैरिटी बिल्कुल बिल्कुल तो मुस्कुराकर मिलना चाहे आप उसे जानते हो ना जानते हो तो इसीलिए इस्लाम धर्म को मानने वाले जब आपस में मिलते हैं तो एक ख़ास किस्म का सेल्यूटेशन होता है जो मैंने अभी शुरू में बिल्कुल पेश किया कि असल के आ, आप सब पर ईश्वर की कृपा शांति हो <laughs> और जवाब <laughs> देने वाला भी आ, यही कहता है अलैकुम <laughs> अस्सलाम और आप पर भी ईश्वर की विशेष कृपा <laughs> और, और शांति हो बहुत शुक्रिया आपने याद किया जी जी डॉक्टर सलीम सर मैं चाहूँगा कि जैसे आपकी शिक्षा दिक्षा वगैरह कहाँ हुई वो थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को हाँ मैं बेसिकली राजस्थान मेरा नेटिव स्टेट है अच्छा और मैंने इस्कूल एजुकेशन के बाद बी टेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसके बाद आई कानपुर से मैंने एम किया मास्टर्स डिग्री किया <laughs> और फिर मैंने फोर जी मोबाइल टेक्नोलॉजी में पीएचडी किया एनआईटी आई टी जयपुर से <laughs> बहुत और मैंने 38 साल एनआईटी जयपुर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए प्रोफेसर मैंने अपनी सेवाएँ दी और अभी मैंने एक साल पहले वॉल्ट्री रिटायरमेंट लिया है ताकि मैं ज़्यादा लोगों से मिल सकूँ ज्यादा <laughs> देश के लोगों से ज़्यादा समय उनको दे सकूँ समाज ये को ये जो आपने 4G टेक्नोलॉजी पर मोबाइल का जो बताया आपने उसमें क्या था उस टाइम पे और अभी जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है दोनों में क्या डिफरेंस हम लोग बता पाए हाँ। मैंने जब ये पी रिसर्च में जब कर रहा था उस वक्त टू टेक्नोलॉजी थी थ्री भी उतना नहीं आया था 2G टेक्नोलॉजी पर हम लोग काम कर रहे थे यानी यूज़ हो रही थी 2G टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो आपने देखा होगा कि आ, जैसे जैसे हम जन, ये 2G, 3G थ्री जी मीन्स हैं जी जी, आ, जी 2G जी मीन्स सेकेंड जनरेशन 3G जी थर्ड जनरेशन 4G जी फोर्थ जनरेशन सो 2G और 3G में बहुत ज़्यादा चेंजेस uh, नहीं आए थोड़ा स्पीड डाटा स्पीड का चेंज आया पहले आप छोटे मैसेज भेज सकते आ, थे बिल्कुल, फिर बिल्कुल। बड़े भेजने लगे फिर एमएमएस भेजने लगे आ, तो टू जी में एमएमएस तक आ गए थे हम थ्री जी <laughs> में आने के बाद ज़रूरत हुई कि वीडियो मैसेज भी आए फोटोज तो अब आप देखते होंगे कभी कभी आपका जब डाटा लो होता है या स्पीड कम होती है और आप कोई वीडियो ओपन करते हैं तो आपको वो बफरिंग नज़र आती है सर्किल घूमता बूर्ण हुआ नज़र आता है वीडियो के आने में देर लगती है <laughs> तो वो देर बहुत इरीटेटिंग होती है हर आदमी चाहता है कि क्लिक करते ही फ़ौरन उसको <laughs> सब कुछ दिखाए मिल जाए <laughs> तो वो जो डेटा स्पीड है तो 4G में हमने डेटा स्पीड में एक बड़ा आ, बड़ा उछाल आया रफ्तार पूरी बढ़ गई बढ़ गई थी और कई गुना रफ्तार जो है मल्टीप्लाई हुई तो मैंने जो रिसर्च सजेस्ट किया और जिस पर मुझे पीएचडी अवार्ड हुई उसमें मैंने कुछ टेक्निक्स ऐसे सजेस्ट किए थे जिससे डेटा स्पीड जो है जो वो तकरीबन एक हज़ार गुना अच्छा। <laughs> उसमें बढ़ना मैंने साबित किया था अपनी रिसर्च में अच्छा, अच्छा। तो आ, और अभी भी मेरे साथ कई पी एच डी के स्कॉल और अब तो फाइव जी भी पूरी तरह नहीं आया है जी, जी, लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई है लेकिन स्टेब्लिश नहीं हुआ है फाइव जी इंस्टॉलेशन में दिक्कतें भी है ना शायद हाँ से अभी से है मगर फाइव जी इजन अभी जो फाइव जी मिल रहा है दर इज अ सिंपल एक्सटेंशन ऑफ फोर जी आ, लेकिन जो 5G का बेसिक कंसेप्ट है बहुत सारे मेनली उसका जो एडिशन है वो है यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आई उसका टी उसका main है। हाँ कि जितने डिवाइस जहाँ भी हैं आप मोबाइल पर उन सारे डिवाइस से कनेक्ट रह सकते, सकते हैं ऑपरेट कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं आप घर के अंदर नहीं है लेकिन आप लॉक कर सकते हैं लॉक कर, कर सकते हैं, हैं। गीजर ऑन कर सकते हैं बंद कर सकते हैं भूल <laughs> से छूट गया है और आपका जो सीट जो स्कैन कैमरा है आपका वो भी आप ऑन कर सकते, सकते हैं देख सकते हैं दूर से आपके घर में क्या चल रहा है आपके कैमरे पे <laughs> क्या चीज़ आ रही है सो so uh, इट्स तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो अभी पूरी तरह वो बहुत लिमिटेड uh, यूज़ हो रहा है लेकिन एडवांस कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ हो रहा है लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज वो सेटल हो गया है अब टेक्नोलॉजी वाइज सिक्स पर रिसर्च चल रहा है अभी 6G को 2030 थीज़ तक आ, आना चाहिए बिल्कुल क्योंकि ये 10-10 साल का जनरेशन होता है तो अभी भी मेरे दो स्टूडेंट जो हैं वो 6G पर काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं अच्छा <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर सलीम सर और मैं चाहूँगा कि सामाजिक समरसता की बात हारमोनी की बात हम लोग कर रहे थे तो उसके लिए आपने काफ़ी काम किया है तो उस पर बताइए कि कैसे इसकी शुरुआत की आपने जी आ, हम सब ये बात तो अच्छी तरह जानते और समझते हैं कि हमारा देश हम आ, इतना विशाल देश जी, है जी। और इतना प्राचीन देश है और यहाँ इतनी विविधताएं हैं डाइवर्सिटीज़ हैं बिल्कुल ये एक देश नहीं है कहा जाए तो इसमें अनेक देश जो है वो समाए हुए हैं हर 200-400 किलोमीटर पर जाते हैं तो सब कुछ, कुछ, कुछ बदलता हुआ नजर आता है लेकिन फिर भी हम एक देश हैं तो यहाँ दुनिया के जितने धर्म और जितनी आस्थाएं जितने संप्रदाय दुनिया में हैं वो सब यहाँ पाए जाते हैं यहाँ इतनी भाषाएं हैं और यहाँ कल्चर बदल जाता है खान पीन बदल जाता है तो भाषाएं बदल जाती हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे देश में ये जो डाइवर्सिटी है ये डाइवर्सिटी और ये विविधताएं हमारी कमज़ोरी नहीं है, थाकत थाकत थाकत हैं बल्कि ये हमारी ताकत हैं था। बशर्ते कि हम इनका सम्मान करें सम्मान करें और सही और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो हमने ये महसूस किया कि धर्म को आस्था को लेकर जो है लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं कि धर्म की वजह से झगड़े होते हैं धर्म की वजह से लोगों में दूरी पैदा होती है तो हमने इस विचार को धर्म गुरुओं के साथ शेयर करना शुरू किया और हमने ये तय किया है कि समाज को ये बात समझानी चाहिए कि असल झगड़ा और असल जो दूरियां और नफ़रतें जो हैं वो धर्म की वजह से नहीं हैं धर्म पर आचरण ना करने की वजह से और धर्म से दूरी की वजह से और धर्म का आ, गलत जो है वो इंटरप्रटेशन करने की वजह से धर्म धर्म का अपने स्वार्थ के लिए और अपने कुछ भी चाहे वो भौतिक स्वार्थ हो धन का स्वार्थ हो राजनीतिक स्वार्थ हो उनके लिए इस्तेमाल करना जो है आ, उसकी वजह से ये सब होता है तो हमने धर्म गुरुओं को ये बात के साथ चर्चा की और बहुत सारे लोग तैयार हैं इसके लिए और कोशिश भी कर रहे हैं कि हम लोग सब मिलकर ये संदेश दें कि असल धर्म की वजह से दूरियां नहीं हैं है। धर्म पर ना चलने ना की वजह से, से अगर व्यक्ति धर्म पर चलेगा तो उसमें वैल्यूज़ पैदा होंगी उसमें नैतिक मूल्य आएंगे बिल्कुल। उसमें स्पिरिचुअलिटी आएगी इंसानों से प्रेम करना आ हाँ जैसे हम अपने भारतीय जो हमारा परिपेक्ष्य है उसमें कहा जाता है कि वसुधेव कुटुम्बकम कि सारी धरती जो है वो हमारा एक परिवार है इसी तरह अरबी में इस्लाम में कहा गया हदीस में कि अल खलक वयालुल्ला यानी ये पूरी जो खल्क है यानी पूरी जो सृष्टि है, सरस्टी है। आ, ये ईश्वर का खानदान है, है कुनबा है तो दोनों बिल्कुल एक बात है तो इंसान जब ईश्वर हमारा एक है हम ब्रह्मा कुमारी के कैंपस में बैठे हैं और हमारी चर्चाएँ लोगों से होती हैं तो एक निराकार ईश्वर है उसने सबको सारी सृष्टि को बनाया, बनाया है।, है और हम हम सब जो है उसी के बनाए हुए हैं तो इस पूरी सृष्टि में एक यूनिटी है जब ईश्वर एक है तो मानव भी एक ही है क्योंकि एक ही मां बाप और एक ही माँ बाप की संतान है हम सब एक ही माँ बाप से सारी दुनिया के इंसान बने हैं तो दोनों पैदाइश के लिहाज से कोई कोई फ़र्क नहीं है फ़र्क सिर्फ ये है कि कौन उस ईश्वर के आगे कितना समर्पित होता है भी कौन भी। इस ईश्वर के आगे कितना समर्पण करता है कितना अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करता है कितना दूसरों का आदर और सम्मान करता है कितना दूसरों के अधिकारों की रक्षा करता है कितना दूसरों की गरिमा का ख्याल रखता है बिल्कुल तो ये बात जो जो वैल्यूज़ हैं यही असल धर्म है हम तो ये मानते हैं कि जब ईश्वर ने जब इंसान को धरती पर भेजा तो उसने ज्ञान के साथ भेजा और फिर जैसे जैसे इंसानियत बढ़ती गई उसने उस ज्ञान को बार बार दोबारा से नया उस नया ज्ञान दिया जब पुराना ज्ञान या तो मिक्स हो गया या धुंधला हो गया या भूल गया, तो गया इंसान तो उनको हम पैगम्बर कहते हैं कि जो पैगम्बर ईश्वर के जो पैगंबर हैं इंसानी थे वो हाँ, और वो वही संदेश लेकर आए तो दे वो संदेश एक था जब ईश्वर एक है मानव एक है उसका संदेश एक है तो वो, तो वो सारे ईश दूत और पैगंबर जो हैं है। वो उन्होंने वही ज्ञान पेश किया जी जी और ये बताया सबको कि ये जो दुनिया है जिसको हम भौतिक दुनिया कहते हैं और जिसमें इंसान को बहुत थोड़े समय के लिए रहना है आ, और असल जो हमारा ठिकाना और हमारा घर है वो ये दुनिया नहीं है आ, और इस दुनिया के बाद जो अनंत दुनिया आने वाली है वो असल दुनिया है ये हमारी परीक्षा की दुनिया है कि इसमें हमको एक शरीर दिया गया हमको पूरी सृष्टि <laughs> दी गई और हमको स्वतंत्रता दी गई कि हम अच्छा करें बुरा करें और इसको फिर परखा गया है कि इस सीमित समय में हम कैसा व्यवहार करते हैं अगर हम ईश्वर के आदेश के अनुसार करते हैं ईश्वर के समर्पण का रास्ता अपनाते हैं अपने जैसे इंसानों से प्यार करते हैं उनकी सेवा करते हैं और उनके उनकी गरिमा और अधिकारों की रक्षा करते हैं और न्याय पर कायम रहते हैं बिल्कुल एक बिल्कुं। शब्द जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ ख़ासतौर से इस्लाम के बारे में क्योंकि इस्लाम का जो अर्थ है वो जो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है समर्पण समर्पण इस्लाम का अर्थ है ईश्वर के आगे संपूर्ण समर्पण तो लोग ये समझते हैं कि ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए है हाँ। या इस्लाम सिर्फ मोहम्मद साहब ने पेश किया है नहीं इस्लाम तो उस वक्त से जब से पहला इंसान आया और सारे इंसानों के पैगंबर जो संदेश लेकर आते रहे वो समर्पण का ही संदेश था जब हम उसको समर्पण कहते हैं तो लोगों को लगता है ये हमारी बात है और जब हाँ। कहते हैं इस्लाम तो लोगों को लगता है ये कोई और चीज़ है तो ये इस दूरी को ज़रा कम करने की ज़रूरत है इसीलिए धर्म गुरुओं के बीच में मेल जोल बढ़ना चाहिए संवाद बढ़ना चाहिए आपने काम किया हाँ और ये ये संवाद और ये मेल जोल धर्म गुरुओं तक सीमित ना रहे इसको समाज में नीचे तक जाना चाहिए सही, सही इसका हम प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए आपने सुना होगा सद्भावना मंच या सद्भावना फोरम्स के नाम से हम लोग हर छोटे बड़े गांव शहर में ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं दस दस पंद्रह पंद्रह बीस लोगों के जिसमें सब धर्म के आस्थाओं के लोग हैं और जो एक दूसरे का आदर सम्मान, सम्मान करें।, करें और कहीं कोई गड़बड़ हो होने का कोई डर हो तो वहाँ मिलजुल कर उसको रोकें तो ये हमने एक सिलसिला शुरू <laughs> किया है और हमें इसमें बड़ा लोगों का सभी धर्म के लोगों का सहयोग भी मिल रहा है जी जी डॉक्टर सलीम इंजीनियर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि सद्भावना जो मंच है उसके माध्यम से लोगों के अंदर एक समरसता एक समानता को और सम्मान पैदा करने की कोशिश आप कर रहे हैं और सबको जो है ज्ञान से अवगत करा रहे ये अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी के संस्थान में आए हैं तो तीन चार दिन से ग्लोबल सबमीट में जी, आपने शिरकत की है तो सबमीट की कुछ बातें आपको जो पसंद आई है उसके बारे में हाँ हम कैंपस में मैं पहली बार और हमारे साथी भी आए हैं और यहाँ आकर हमको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है ऐसा लग रहा है हमारे अपने लोग हैं और अपनापन है एक प्रेम है एक सम्मान है और एक, एक बहुत ही प्राकृतिक और नेचुरल वातावरण है कहीं दिखावा नहीं है कहीं अरोगेंस नहीं है कहीं घमंड नहीं है हाँ, लोगों में बहुत शालीनता है तो ये इस तरह का वातावरण जो है और उसकी वजह में ये समझता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से जिस तरह स्पिरिचुअलिटी पर जोर दिया जा रहा है और एक आध्यात्मिकता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही वो एक बहुत अच्छी चीज़ है और हम भी आ, इस्लाम की आस्था को फॉलो करते हैं वहाँ भी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि ईश्वर के साथ आ, आपका रिश्ता जो है कनेक्टिविटी connect कनेक्ट होना चाहिए, चाहिए। और ईश्वर के साथ रिश्ते का मतलब ये है कि ईश्वर के जो गुण हैं वो आपके अंदर वो है? कुछ ना कुछ आप में आए ईश्वर जो है वो दयावान है आप में दया होनी चाहिए ईश्वर सब माफ़ करता है क्षमा करता है गलती किसी से हो जाए तो आप में क्षमा भाव होना चाहिए ईश्वर जो है सबको देता है वो किसी से लेता नहीं है आप देने वाले बने और वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता वो सबके साथ न्याय करता है आप न्याय करने वाले बने वो अपनी अपनी जो रचना है इंसान और पूरी सृष्टि उससे प्रेम करता है हम भी उससे प्रेम करें ईश्वर जो है वो सुंदर है और सुंदरता को पसंद करता है हम भी हर काम पूरे ब्यूटी के साथ और परफेक्शन के साथ करें ईश्वर परफेक्शन को पसंद करता है तो बेसिकली इस्लाम में भी बात कही गई है कि उस खुदा से नज़दीकी का मतलब जो है वो ये नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें परिवार छोड़ दें गुफाओं में चले जाएँ ये नहीं यहाँ रहते हुए आप उसके गुणों को अंगीकार करें कर, और और आपका उसके नतीजे में जब ईश्वर से हमारा रिश्ता बहुत निकट का होगा यानी उसके गुण हम में कुछ न कुछ आएंगे तो फिर हमारा रिश्ता अपने भाइयों और बहनों से यानी इंसानों से भी बेहतर हो, हो जाएगा तो ये तो इस्लाम को दो चीज़ों पर आधारित बताया गया है एक ईश्वर इंसान का अपने मालिक ईश्वर से रिश्ता और उसका क्या हक़ है आप पर और दूसरा इंसानों का इंसान पर क्या हक हाँ है हकूक़ अल्लाह यानी अल्लाह के हक हाँ और इबाद यानी बंदों का हक हाँ बस ये दो चीज़ें जो है वो मिलकर इस्लाम बनते हो अल्लाह का हक हाँ ये है कि उसको अल्लाह ईश्वर माना जाए उसके आगे झुका जाए उस उसके आगे अपने आप को समर्पित किया जाए हाँ। उसने अपने पैगम्बरों के माध्यम से जो रास्ता बताया है जो रोशनी दी है उस उसके मुताबिक आचरण किया जाए उसने जिन चीज़ों की तरफ जाने से रोका है उससे हम रुक जाएं हम क्रोध ना करें हम लोगों का हक ना मारें हम <laughs> हम लोगों को तकलीफ़ ना पहुंचाएं और लोगों के के साथ अच्छा व्यवहार करें तो ये और न्याय न्याय जो है वो जैसा वो मैंने बहुं पहले बहुं भी अर्ज किया बहुं। कि न्याय वो इस पूरी सृष्टि का आधार है और ईश्वर का सबसे बड़ा गुण जो है वो न्याय है तो उस न्याय को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाएँ और हम समाज में जहाँ रहें वहाँ न्याय रह, न्याय पर रहें न्याय के साथ रहें और अन्याय न होने दें अन्याय को जितना संभव हो रोकने की हम कोशिश करें चलिए डॉक्टर सलीम सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया इस्लाम क्या कहता है और इसका भाव आपने बताया और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सद्भावना मंच के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर आपको बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर जो ईश्वर के बारे में बताया जाता है ईश्वर से कनेक्ट होने की बातें बताएँ और अध्यात्मिकता के ऊपर जो बातें बताई गई वो सारी चीज़ें आपको बड़ा अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि आप बार बार आएँ बिल्कुल हमारी दुण भी बार बार आने की इच्छा होती है जी, जी जी जी बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आप बात करके धन्यवाद बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में डॉक्टर सलीम सर को आपने सुना और इस्लाम का सही अर्थ आपको मिल गया है और निश्चित तौर पे आपकी जो मन के अंदर जो धुंध या भावनाएं जो गलत होंगी उसको आपने क्लियर करना है और ईश्वर के साथ जुड़ के अपने जीवन को ईश्वरमय बनाना है यानी ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में अपनाना है और जब आप वो गुणों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन जो है सबके लिए बड़ा अच्छा बनेगा और आप सबके साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाएंगे